पातंजल योग प्रदीप सड समन्वय वैशेषिक दर्शन नौवां विभाग संयोग का नाश का गुण विभाग है वत यह भी तीन प्रकार के हैं क अन्यतर कर्मज जैसे सेन पक्षी के उड़ जाने से शेन और पर्वत का विभाग ख उभयज कर्मज जैसे दो मेलों के परस्पर पीछे हटने से मेलों का विभाग और ग विभागज जैसे हाथ और पुस्तक के अलग हो जाने से शरीर और पुस्तक का विभाग दस ग्यारह परत्व अपरत्व यह परे है यह वरे है इस व्यवहार के निमित्त गुण परतत्व और अपरत्व है ये दो प्रकार के हैं दैसिक और कालिक दैशिक दिशा से किए हुए अर्थात दूर निकट की अपेक्षा से जैसे वह वस्तु इससे परे है दूर है यह वरे है निकट है और कालिक काल से किए हुए अर्थात आयु की अपेक्षा से जैसे वह पर है बड़ा पर है बड़ा है और यह अपर है छोटा है दैशिक और कालिक सारे परत्व और अपरत्व अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न होते हैं और अपेक्षा बुद्धि के नाश से नष्ट होते हैं कालिक परत्व और अपरत्व अनित्यों के धर्म हैं नित्यों के नहीं दैशिक परत्व और अपरत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और मन के धर्म हैं विभू के नहीं होते बारह गुरुत्व गिरने का निमित्त गुरुत्व भार है यह जल और पृथ्वी में रहता है वायु में गुरुत्व की प्रतीति पार्थिव और जलीय परमाणुओं के संयोग से होती है गुरुत्व नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य है तेरह द्रवत्व यह बहने में निमित्त बहने का धर्म है वह दो प्रकार का है क स्वाभाविक जैसे जल में और ख नैमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओं में अग्नि के संयोग से उत्पन्न होता है द्रवत्व भी नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है स्नेह चौदह स्नेह स्नेह जल का विशेष गुण है बिखरे हुए कलों कणों को मिलाने का हेतु है यह नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है पंद्रह शब्द यह आकाश का गुण है श्रोत्र ग्राह्य है और दो प्रकार का है क ध्वनिस्वरूप जैसा मृदंग आदि में होता है और ख वर्ण स्वरूप जैसा मनुष्यों की भाषा में सोलह बुद्धि बुद्धि ज्ञान का नाम है यह केवल जीवात्मा का गुण है इसके दो भेद हैं क अनुभव नया ज्ञान और ख स्मृति पिछले जान पिछले जाने हुए का स्मरण अनुभव दो प्रकार का होता है अ यथार्थ, सच्चा जिसको प्रमा एवं विद्या कहते हैं इसके तीन भेद प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण के प्रसंग में बतलाए जाएंगे ब) अर्थार्थ मिथ्या जिसको अप्रमा या अविद्या कहते हैं इसके दो भेद संशय और विपर्य को भी अलग बतलाया जाएगा सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान स्वरूप तथा तो बुद्धि को तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम माना है जो सत्व में रज केवल क्रिया मात्र और तम उस क्रिया को केवल रोकने मात्र है सत्व के प्रकाश और आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में अत्यंत विलक्षणता है फिर भी बुद्धि में सत्व की स्वच्छता एवं निर्मलता के कारण आत्मा के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करने की अनादि योग्यता है यह आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित हुई बुद्धि किसी न किसी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा बहिर्मुख होकर नाना प्रकार के यथार्थ और अयथार्थ आकारों में परिणित होती रहती है यह ज्ञान तथा तो अज्ञान का परिणाम बुद्धि में ही होता है इसलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धिहीन के धर्म माने गए हैं किंतु बुद्धि जड़ है इसलिए उसको इस ज्ञान और अज्ञान का बोध नहीं होता इसका बोध आत्मा को होता है क्योंकि बुद्धि में वृत्ति रूप से यह नाना प्रकार का ज्ञान और अज्ञान का परिणाम उसी के ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है इसलिए आत्मा को बुद्धि की वृत्तियों का दृष्टा होता हुआ भी कूटस्थ नित्य ही माना जाता है बुद्धि को आत्मा के साथ सम्मिलित करने से सबल अर्थात मिश्रित आत्मा की संज्ञा जीव होती है इसलिए बुद्धि के धर्म ज्ञान आदिक वैशेषिक में जीवात्मा के गुण बतलाए गए हैं कई समालोचकों को बुद्धि और आत्मा में विवेकपूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह भ्रम हुआ है कि बुद्धि के अलग हो जाने से वैशेषिक का आत्मा एक जड़ द्रव्य रह जाता है उनको जानना चाहिए कि बुद्धि की वृत्तियों का दृष्टा न रहते हुए भी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप से च्युत नहीं होता है किंतु बुद्धि के जो विकार उसमें आरोपित किए जाते हैं उनका भी बाद हो जाता है